तो इसके उसर इसमें क्या चाहिए तो ज्ञान कुछ कुछ असर होने वाला नहीं, कुछ इससे चाहे इसलिए कहते हैं ज्ञान के लिए दो बातें हो एक वैराग्य और दूसरा ज्ञानी गुरु जो ज्ञान दे सकता हो वो ज्ञान पकन करे ज्ञान का वीज गोए चित में तब प्राप्त गावी वेद प्राण शुद्ध की हर भगत दिन अब ज्ञान के बाद परिभक्ति चाहिए तो कहते हैं सब ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान तो प्राप्त हुआ लेकिन ज्ञान की बात बच्ची भी चाहिए जहाँ परमात्मा का ज्ञान हो तो उसी परमात्मा को इस स्मरण चित्र को उसी परमात्मा में लगा दी बस जहाँ चित्र परमात्मा में लगा तो बस वही सुख प्राप्त हो परमात्मा जाने परमात्मा आनंद स्वरूप है परमात्मा का प्राप्त होने लगा और दूसरे अदुचित विषय में जाएगा का नहीं कामना भटकेगा का नहीं इसके दुख भी नहीं होगा दुख परमात्मा के ज्ञान के, के साथ आनंद की उत्पूर्त हो जाए आनंद का प्राप्त हो बस ये इस प्रकार से दुख का निवारण और आनंद का सुख की प्राप्ति का रास इस प्रकार से है यह काल धन जी ने ग्रवण को समझा दिया अब कहते हैं ये ये अंतिम विश्राम स्थली कोई तो विश्राम की पाव का तो संतोष भी न अब संतोष की बात से आ गई? जहाँ परमात्मा का ज्ञान हुआ परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई वहीं संतोष भी है इसलिए कहते हैं की न, वो हो अब भक्ति का संबंध भक्ति होगी तो संतोष आ गया अब जहाँ संतोष आ गया तहा बस विश्राम हो गया जब तक तो संतोष नहीं तब तो तक तो विश्राम नहीं देखती क्यों लड़ाई झगड़ा करता हुआ क्यों भाग रहा है क्यों कुछ संतोष संतोष नहीं तो विश्राम भी नहीं जहाँ इस प्रकार तो परमात्मा की भर्ती आई वहाँ परमात्मा के आनंद की, की प्राप्ति हुई दुखों का निवारण हुआ तो विश्राम भी मिल गया वो विश्राम की बात सहज संतोष सहज विशेषण तो लगा करके बताया एक संतोष तो ऐसा है जो भौतिक जीवन में ये तो लोग संतोष मान लेते हैं वो सहज संतोष नहीं है व्यवस्था का संतोष जैसे किसी व्यक्ति को जितना अपने जीवन में जन सम्पत्ति परिवार प्राप्त हो गया और उसके बाद नहीं कुछ उसे मिलता है नहीं प्राप्त हो रहा कह तो लेता जितना प्राप्त प्रारंभिकता मिल गया जो पुरा था हो गया जिसको तो भगवान ने देना था दे दिया अब इससे ज्यादा हो नहीं सकता दिल नहीं सकता तो इतने में ही संतोष करो, ये तो व्यवस्था का संतोष है। और वास्तविक सहज संतोष क्या है जब परमात्मा की प्राप्ति हो गयी आनंद सिंह परमात्मा मिल गया और जब चित्त को ये हो गया कि इससे बड़ी कोई वस्तु और है भी नहीं जिसे प्राप्त करने के लिए कामना करेंगे और न कोई काम का कोई कारण रह गया और ना कोई अप्राप्त वस्तु रह गई जो कुछ प्राप्त होना था जितना कुछ होना तो सब प्राप्त हो गया तो अभी ये सहज संतोष है। तो कहते हैं तो इस सही है क्रोध की पाव ताज संतोष बिन और चले चले की चले बिना जल बिन नाव है, अब जैसे नाव है नाव पानी में तो खूब भागती है लेकिन उसी को पानी की बजाय जमीन में नाव को घसीटो तो फिचनी चलेगी दस पांच आदमी उसमें लगा दो उसके साथ में रस्सी बांध गई घसीटो भी तो थोड़ी सी चला दो दस पांच बजे खींच ले जाओ नहीं, बस ज्यादा ऐसे थोड़ी चल सकती है कि भागी एक सफर सफर खत्म ऐसे नहीं भागेगी तो कहने की कुछ चले की जल बिना नाव पानी के बिना नाव नहीं चलती कोट जतन पच्च पच्च मरी है मरी जतन पचपन जितने सवारी पानी के लिए नाव की सवारी कोई जमीन पे चलने वाली तो है चलो जमीन पर पानी नहीं है तो जमीन है, पर नाव की सवारी कर लो तो नहीं जितने कोई कितना भी कोशिश करो वो चलने वाली है नाव लो गाड़ी हो पिये लगे हो तब बात दूसरी पर चले पर, ना थोड़ी जमीन जाएगी वो चलेगी रूम पर लेकिन इसका दृष्टान्त इस प्रकार ऐसी ये हुआ कि माने वास्तव में आनंद सुख और विश्राम परमात्मा में ही है संसार में नहीं है भौतिक जीवन में जो हम चाह करते हैं हम चाहते हैं कि हो, हो, की भौतिक उपलब्धियाँ इंद्रियों के सुख प्राप्त हो शारीरिक सुख प्राप्त हो भौतिक जीवन की नाना प्रकार की उपलब्धियाँ हों उन, उन उपलब्धियों के बीच में हमें विश्राम प्राप्त हो हमें सुख प्राप्त हो ये जो हम चाहते रहते हैं ये मानो जमीन पर नाव सीखने की कोशिश हो और अगर हम आ गए आध्यात्मिक जीवन में परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का अनुष्ठित परमात्मा की भक्ति परमात्मा पारायण हो गये उसी के आश्रित होकर के जीवन जीने लगे तो बस फिर आसान हो गया जीवन के तो सिंकल जीवन है जीवन में कोई कठिनाई नहीं कोई थकान नहीं कोई परेशानी प्रश, के कारण नहीं कोई दुख क्लेस नहीं कोई चिंता भय नहीं वहाँ विश्राम शांति ये जीवन ही मानो एक नौका की तरह से है अगर हम भौतिक जीवन जीते हैं तो यही हमारे लिए भार बन जाता है बड़ी कठिनाई के कारण हो जाते हैं आध्यात्मिक जीवन जीते है तो वो जीवन चला जाता है अपने आप ही पर पकड़ा जाता है और उसमें कोई प्यथान -कोई नहीं कोई बाधा नहीं कोई तत्सर नहीं कोई नहीं कोई कारण नहीं जी यात्रा जीवन की जो है आध्यात्मिक जीवन की यात्रा सुगम सरल शांत सुविधा ही भौतिक जीवन ही परमात्मा को भूल करके भौतिक जीवन में विषय जीवन इंद्रियों रोगों की इच्छा रखते हुए शारीरिक सुखों की इच्छा रखते हुए परिवार आदि धन की कामना रखते हुए जीवन जीने वाले लोगों के लिए जीवन आर बन जाता नाना प्रकार की समस्याएं के लिए स्पष्ट हमेशा चित्र में घिरे रहेंगे घिरे रहेंगे बार बार याद आएगी ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है हर परेशान कर समताया वे गो की न बिनु पावे श्रद्धा बिना धर्म नहीं, नहीं बिनु महिगंध की पाव कोई बिनु तप की तरह विस्तारा जल बिन रस के हो इ, संसारा मिल बिन बुध शिवकाई जिन बिनु तेज न रूप गुसाई निज सुख बिनु मन होीराश की होय भी पर बिहु कि बिन विश्वापा दिन भर भजनन भवन श्वास भगत नहीं, ते विनुन राम राम कृपा बिन सपन जीवन लिश्राम अत विचार मत धीर तुतर्क संसय सकल भयो राम रघुवीर करना कर सुंदर सुखद अभी के दिन संतोष न काम न साहि कह रहे जब तक संतोष नहीं आता तब तक कामना समाप्त संतोष कामना नहीं, अगर कामना है संतोष नहीं। कामना और संतोष और के के माने संतोष कि माने क्या का हुआ जब व्यक्ति को इंद्रिय सुखों की कामना न हो उनसे उसका छुटकारा हो जाए तब उसका संतोष संतोष कह कामनाओं का प्रसंग क्या आता है सभी शास्त्रों में रामायण में भी बार बार और भी शास्त्रों में कामनाओं के क्या की बात आती रहती है उसके प्रसंग में याद रखना चाहिए कामनाएं जो है वो तीन प्रकार की है नहीं तो व्यक्ति को चित्र में घबराहट होती रहती कामना छोड़ते तो क्या होगा क्या होगा परेशानी होती रहती है इसको समझने के लिए जो है वो समझने की कामनाएं जो है तीन प्रकार की है एक कामना तो जीवन यापन की और दूसरे प्रकार की कामनाएं है केंद्रीय सुखों के लिए सुख प्राप्त हो अनकू प्राप्तो कामना ये दूसरे प्रकार की कामना और तीसरे प्रकार की कामना परमार्थ की कामना परमात्मा की प्राप्ति की ज्ञान की भक्ति की ये परमात्मा की कामना है ये तीन प्रकार की कामनाएं कम से कम हो सकती हैं। अन्य अन्य कामनाएं इसी वर्गीकरण में आ जाएंगी। तीन प्रकार के वर्गीकरण तो इसमें पहली कामना और तीसरी कामना निर्दोष है पहली कामना जीवन यापन के लिए भूख लगती है खाना मांगो अवकाश लगती है पानी दो इसके लिए इस कामना ये वंचित नहीं है जीवन की जो हैं, उनकी कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है और कामना के अंतर्गत वो नहीं आती जिन कामनाओं के दोष शास्त्रों में कहे गए हैं वो इनके अंतर्गत नहीं है दूसरे प्रकार की जो कामना है वो इंद्री लोगों की कामना इंद्री सुख वो प्राप्त करने की जो कामना उसी में सारे दोस्त उसी में और उसको त्याग देना चाहिए उसी के त्यागनी की बात कही जाती है और इंद्रिय सुख की जो कामना है भ्रम जैसे जगती है तो, तो सुख देने वाली है जब कोई व्यक्ति समझता है की अगर इनकी वस्तुओं की कामना नहीं करेगी तो जिंदगी कैसे चलेगी ऐसा नहीं है ये जो इंद्रियों का जैसे विश्वास है एक बात है और पेट में दूसरी बात है अगर पेट में भूख लगी तो कुछ खाने को चाहिए जो खाने को मिला सो खा लिया पेट की भूख मिट गई काम खत्म हो गया इस कामना में तो कोई दोष नहीं लेकिन पेट में भूख न हो न हो लेकिन जिभाग्य स्वाद के लिए ये चाहिए वो चाहिए चटपटा चाहिए मीठा चाहिए खट्टा चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, चाहिए। जीव लिए जो ये चाहते है बस इसी में सारे दोष है इसी के कारण स्वास्थ्य भी खराब होगा बुद्धि खराब होगी जीवन की भी होगी इंद्रियों का तेज भी क्षीर होगा और और जितने दोष हैं इस प्रकार के विषयों में दोष है ऐसा नहीं की जब तक कि हम इंद्रियों को तप्त न करें तब तक जीवन जो है वो जीवन चल ही सकता ऐसा नहीं है बल्कि इंद्रिय भोगों का त्याग करके जीवन जो चलेगा वो व्यक्ति का जीवन निरापद होगा तो उसमें कठिनाई तो खाली कम हो जाएंगे और इसी का नाम वैराग्य है की कामना के कर देता तो उसको कहते हैं लेकिन जीवन यापन की कामना वो चलती रहती है तो उससे कोई नहीं है। खाना पीना उठना बैठना कपड़ा लत्ता गर्मी शक्ति से बचाव त्याग व्यक्ति के लिए आवश्यक है तो वो कोई कामना के अंतर्गत नहीं आता लेकिन जब व्यक्ति में परमात्मा की प्राप्ति की कामना आवे मुक्ति की कामना आवे इस प्रकार के श्रेष्ठ रूप कुछ जीवन जीने के व्यक्ति के अंदर जब कामना आती है तो उस कामना से वो कामना व्यक्ति के लिए परम कल्याणकारी है और वो कामना तो करनी ही चाहिए शास्त्र कहें कामना करो इस बात की परमात्मा के, के ज्ञान की परमात्मा की भक्ति की इस कामना को करो ये प्रसंग जैसे बार बार बोले कि भगवान की कृपा प्राप्त हो सत्संग प्राप्त हो भक्ति प्राप्त हो ये सब इसके लिए ये इसलिए इसका वर्ण करते हैं कि जैसे की व्यक्ति कामना करे भक्ति प्राप्त करने की कामना करे उसको मना नहीं करते और भक्ति की कामना जो है इसमें कोई दोष नहीं बल्कि भक्ति की कामना या ज्ञान की परमात्मा की कामना या मुक्ति की कामना ये कामना कल्याणकारी कामना है उत्पन्न नहीं होती ये कामना तभी तथा कन्या है सभी तो सारी समस्या जीवन की है अगर मुक्ति की कामना चित्र में जागृत हो जाए तो सारी चीजें ही दूर हो जाए भक्ति की कामना प्राप्त हो जाए मन में तो, तो पूरा विश्राम नहीं मिल जाए तो इसी कामना जो है वो मैंने आवश्यक है कामना होनी चाहिए और ये कामना है परमात्मा की प्राप्त की कामना जब व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है तो विषयों की कामना छूट जाती है में से एक ही कामना रह सकती है चाहे परमात्मा के प्राप्ति की कामना हो और चाहे विषयों के प्राप्ति की कामना हो जो विषय जीवन जी रहा है वो परमात्मा के प्राप्ति की कामना करता है तो उसकी पूर्ति की होगी कामना है यदि विषयों की कामना छोड़ तो करके परमात्मा की प्राप्ति करने लगा तो छठ परमात्मा की प्राप्ति दे परमात्मा की प्राप्ति की कामना व्यक्ति को उन कामनाओं से मुक्त करा देता है जिनका छोड़ना बहुत मुश्किल है परमात्मा की प्राप्त से परमात्मा आनंद स्वरूप है परमात्मा को जाना पाया समझा उस आनंद में उसका चित्र जहाँ परमात्मा के आनंद में लगा तो वहाँ संतोष आ जाता है जहाँ पर संतोष आ गया तो विषयों की कामना फिर नहीं रह जाती इसलिए कहते हैं दिल संतोष न काम साई ये संतुष्ट बने परमात्मा प्राप्ति से जो संतोष प्राप्त है उस तो संतोष के बिना ही कामनाएं नहीं जाती कोई कहे कि की कामना तो बड़ी प्रबल छुट रही है तो इसीलिए नहीं रही कि परमात्मा की प्राप्ति की कामना प्रबल नहीं है परमात्मा को प्राप्त हो और परमात्मा का आनंद प्राप्त हो चितुषी परमात्मा में लगे तो ये कामनाएं अपने आप छूट जाए काम अक्षने अच्छा ही और भाई कामनाओं से इतना ज्यादा दुश्मनी क्यों है क्यूँकी जब तक कामनाएं हैं तब तक सपने सुख नहीं भौतिक जीवन में जागृता अवस्था की तो बात तो तो ही क्या यदि रात्र में सपने देखता है कोई व्यक्ति कामना है, उसके वहाँ भी पीछे लगी हुई है तो सपने में ही उसे वो कामनाएं विश्राम नहीं देने देंगी वहाँ उसे शांति नहीं मिलेगी कामनाएं व्यक्ति को अशांत करने वाली हैं, दुख देने वाली है पीड़ा पहुँचाने वाली है बस कामनाओं के जब कामना बोलते है तो कामना का तात्पर्य कामना बताते हैं तो उसके मने पिंदी भोगों की कामना कोई विजन नहीं है इस प्रकार काम अक्षत सुख सपने होना ही और राम भजन बिनो मिटाई की कामना कि भगवान के भजन के बिना कामना मिटती नहीं है। मैंने वही बात होगी जब तक भगवान की भक्ति न हो ज्ञान न हो और संतोष न हो तब तक ही कामना न मिटेगी पहली काफिन संतोष न काम न बिना संतोष की कामना समाप्त नहीं का कामना की कामना राम भजन में काम अब देखो इसको दोनों में एक ही बात है मैंने संतोष कहाँ ऐसी आया भगवान के भजन से परमात्मा के चिंतन ज्ञान से परमात्मा के आनंद से जो आनंद प्राप्त हुआ तो उसी में संतोष आया और उसी से कामना हुई। इन दोनों को जोड़ करके देखने अपने आप क्षेत्र में ये सब अपने तालमेल में डालना पड़ता है शास्त्रों को श्रमण करते करते मेरा जितना लिखा है उतनी कुछ सुन लेना शब्द तो तो मात्र ऐसी काम नहीं चलता है उनको लेकर के मनन करना पड़ता है की कैसे इनका सम्बन्ध है बता दिया तो कि देखो कि संतोष के बिना कामनाएं सही होते तो संतोष का बात करेगा संतोष बन परमात्मा ज्ञान परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होने में संतोष आता है वो तो संतोष को बात कह रहे हैं और वो जो परमात्मा का ज्ञान होगा तभी होगा इसलिए जब परमात्मा का ज्ञान प्रति प्रेम वो हो परमात्मा ऐसी प्राप्त होने वाला उसका आनंद प्राप्त हो तो उसमें सह संतोष आ जाए तो वो तो संतोष कामनाओं का विनाश कर देगा शुभकामना नहीं रहेगी कहते, की जामा, कहते जैसे की वृक्ष को उगाने के लिए जमीन चाहिए आकाम बड़े वृक्षों के बिना जमीन के कोई वृक्ष होता होता नहीं इसी प्रकार से संतोष चाहे तो वो तो बिना परमात्मा के संतोष नहीं मिलेगा और संसार में कहीं किसी को तो संतोष नहीं कभी कभी ऐसे इतिहास निकलता रहता है अखबारों निकलता रहता है कि ऐसे ऐसे लोग हो गए कि जिनको की एक जीवन क्या आप अपनी पचास पीढ़ी तक के लिए खाने के लिए और रहने के लिए बार शानदार उनको हो तो जाए उपलब्ध उनको सब हो जाए इतनी संपत्ति मकान भवन सब प्राप्त हो जाए तो संतोष तो भी नहीं होता वो और प्राप्त करने में लगे रहते लोगों छापा मारा जाता है उनके पास संपत्ति चोरी की निकलती है उनके पास करोड़ों की निकलती है उतनी करोड़ों का कोई उस नहीं उसका क्या प्रयोजन कर, कर, कर ले कहाँ तक कर ले मकान बनवा डाले सत्र भाई बनवा क्या का क्या काम रहा है इस प्रकार के बनवाने देते लेकिन संतोष नहीं होता और चाहिए और चाहिए और चाहिए करते चला जाता है पता चलता है कि संसार में कहीं कोई संतोष नहीं कितनी कुछ भी प्राप्त हो जाए तो संतोष का कोई कारण नहीं उसमें जैसे उस तो वहाँ पे एक निकला था, था उसने चली से जड़ी धन सम्पत्ति इकट्ठा किया और बड़ी मजबूती से अपने पत्ती ऊपर हो गया बड़ा भारी उसने महल बनवाया बनवाई उसमें तमाम तो उसके भीतर अंडर भागने का इंतजाम छिपने का और उसके पास थे, कि वो कि एक वक्त एक, एक ही बार पहन था एक दिन पहन दिया दोबारा पहना चले इतने मत उसके संतोष फिर भी और चाहिए और चाहिए तो यही ये आसो तो इनको देखो, तो देखो ते पता लगता फिर उसके बाद में फिर उसको छापा पड़ा कुछ जनता आंदोलन हुआ उसके भ्रष्टाचार का उसका पता लगा तो लोगों ने उस प्रकार से बना करके उसके ऊपर फिर मृत्यु को इकट्ठा किया गया पुलिस वालों ने उन्हें सब मिल करके उसको अपदस्थ किया उसके ऊपर छापा मारा गया वो भागा तमाम तो सामान उसके भीतर निकला पुलिस तो कैसा मकान अपने बनवा रखा के लिए कैसे गुफा बना रखी थी ये हिसाब सब इतिहास उसका निकला तो पता चलता है देखो लोका संसार क्या क्या निंदा करते रहते और कैसे कैसे परेशानियां अपने साथ उत्पन्न करते रहते हैं और बाद में वो जो जो जो एक दिन से दूसरा का पानी पहनता था ये में दिया गया और उसके बाद खाना और कपड़े उसके जो वो अब एक दिन का पहना और कपड़ा नहीं रहना ये तो संसार जो इस प्रकार का है सब आस पास आके खुल देखो तो ये पता लगता है की कैसा है और वहाँ कोई व्यक्ति अनावश्यक कामना करता है अनावश्यक का संतोष करता है तो शिवाय मूर्ता को क्या कहा जाएगा कोई तो संबुद की बातें, है सब गुरुबुद्धि की बातें हैं, अज्ञान की बातें कभी कभी लोग कुतर्क करते हैं अरे नहीं करेंगे तो क्या होगा नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर तो फिर संसार में कोई काम ही नहीं करेगा फिर तो, तो कोई ऐसा नहीं होगा ये सब कुतर्क तो की बात है ऐसा नहीं, नहीं कहता है कि ऐसा नहीं करो काम करो प्रसन्न करो ईमानदारी से करो जो कुछ प्राप्त होता है उससे अपने जीव का अपने काम चलाओ जीवन यापन की आवश्यकता बहुत प्यास जो आपकी आवश्यकता है कुछ उससे अपनी पूर्ति कर लो संतोष रखो मूल जही धनागम कृष्ण करो है, है। तमाम कामनाएं करना संतोष में करना असंतोष में पड़े रहना यह दुर्बुद्धि ये लव से निधि कर्म उपाप्त पर श्रम करो और उसके अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसे अपने का चला तो। निकला देगा उससे ज्यादा उसमें क्या उसमें भाया पढ़ना और कामना करना सिवाय अपनी बुद्धि को खराब करना और शांति करना अपने चित्त को उतना जितना कामनाओं में लगाते हो अप्राप्त वस्तुओं के प्राप्त करने में लगाते हो तो परमात्मा में लगाते इसलिए कहते हैं कि धन विहीन की जामा बिन विज्ञान की क्षमता आ गई बिना विज्ञान की क्षमता नहीं आती विज्ञान के माने परमात्मा का ज्ञान ज्ञान अपरोज्ञ अपोक्ष ज्ञान ज्ञान है अपरो परमात्मा का जीवन में, तो ये तो सर्वत्र है और ये जगत क्या नाम रूपात्मा भी जगत कुछ नहीं है परमात्मा ये सर्वत्र तो समस्त भाव आ गया जब तक परमात्मा को नहीं देखते तब तक जगत का नाना रूप जगत को देख रहे हैं तो समस्त भाव नहीं भेद बुद्धि बनी रहती है हैं बिन की और के बिन और कहते हैं विज्ञान जैसे आकाश के अवकाश नहीं एक एक उदाहरण जो दे रहे हैं यहाँ पर ये यह यह उदाहरण दे रहे हैं पंच महाभूतों के और पंच महाभूतों के उदाहरण क्यों दे रहे है आकाश का वायु का अग्नि का जल का पृथ्वी के तीन सबके उदाहरण दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि आकाश क्या है आकाश का कार्य क्या है और आकाश से उत्पन्न क्या है मैंने इंद्रियों के जैसे एक और आकाश तत्व तो है आकाश का शब्द उसका जो है वो गुण है और कर्ण इंद्रिय जिसे को ग्रहण किया जाता है तो ये सब ज्ञान होना चाहिए तो इनके लिए वेदांत में तो ऐसे गिनाया जाता है कि तो पंच महाभूत है आकाश है और ये भी है ये, और उनके ये है और उनकी त्रा ये ये और फिर इंद्रिया ये है। ज्ञान इंद्रियां ये इस प्रकार हैं कर्म इंद्रियां इस प्रकार से है और उनकी उत्पत्ति है ज्ञान भी होता है इन्हीं के क्षेत्र से कर्म भी होता है ये सब वेदांत तो ऐसे बतावेगा तो लेकिन इसमें प्राण में जब आता है या इसमें भक्ति शास्त्र में आता है तो ऐसे नहीं बताते बताया वही रहे लेकिन दृष्टान्त के रूप में उसको बता रहे हैं आकाश के में नब आकाश में अवकाश स्पेस है अगर आकाश न होगा तो पृथ्वी कहा, हो, कहा हो, बिना हो ही नहीं सकते तो जगत की जब रचना होती है आकाश की रचना पहले कर दी जाती है जिससे की पृथ्वी सूर्य चंद्र नक्षत्र बनाए जाए तो उसी में अकोमोडेट हो जाए उसी में धर दिए जाए बने रहे उसमें और स्पेस हो नहीं तो पृथ्वी बनाओ तो कहा सूर्य सूर्य की रचना हो और स्पेस होने नहीं तो सूर्य कहा हो इसलिए आकाश पहले बनाना पड़ता है, तो है जैसे बिना विज्ञान के संता नहीं होती श्रद्धा बिना धर्म में नहीं हो धर्म का पालन व्यक्ति तब करता है श्रद्धा होती है श्रद्धा के माने क्या है जब व्यक्ति को शास्त्र में विश्वास होता है तो शास्त्र जैसा कहता वैसे ही व्यक्ति करता तब तो धर्माचर होता है अगर शास्त्र में किसी को विश्वास नहीं तो धर्म का पालन नहीं कर सकता शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए तब तो धर्म आएगा धर्म के बिना सदाचार तो बिना शास्त्र की भी हो सकता है सदाचार हो गया आपस में मेलजोल से व्यक्ति रहे ऐसी बातें तो हो सकती हैं सदाचार की बात अपने स्वास्थ्य रक्षा अच्छा की बातें ये सब बातें जो सदाचार की नीति की है वो तो बिना धर्म के भी व्यक्ति आ सकती है लेकिन जब धर्म की बात आती है जिसमें कि व्यक्ति ऐसे कर्म करे की उसे ये विश्वास हो कि हम अशुभ कर्म करेंगे तो सही छोड़ने के बाद नरक जाना पड़ेगा हम जब शुभ कार्य करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हमें होगा इसलिए शुभ कार्य हमें करना चाहिए यज्ञ आदि करने चाहिए हमें दान करना चाहिए, तब करना। इस प्रकार जो धर्म की बातें आती है, है जो शास्त्र में विश्वास होश्वास नहीं की नरक है तो, तो नरक में भी विश्वास नहीं नरक में भी विश्वास नहीं है तो पाप कर्म से कौन छूटने की कोशिश करेगा वो कह नरक है ही नहीं तो चाहेंगे पाप कर्म करो फिर क्या कौन नरक जाना हमको इसलिए धर्म के मार्ग नहीं चलेगा इसलिए धर्म का संबंध है शास्त्र में श्रद्धा शास्त्र में श्रद्धा होगी तब वो धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी धर्म के माने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए धर्म का तात्पर्य है तस्मा शास्त्रम प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित हो क्या कार्य है क्या कार्य है इसके लिए प्रमाण क्या है शास्त्र प्रमाण तो शास्त्र में हमें विश्वास ही नहीं श्रद्धा ही नहीं तो प्रमाण बना रहे हम कम माने चलेंगे इसलिए कहते हैं शास्त्र में श्रद्धा नहीं चाहिए उसको प्रमाण माने सब कार्य कार्य में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए को ही कहते इसी प्रकार से जब पृथ्वी है वो पृथ्वी की तन मात्रा गंध है अगर पृथ्वी न हो तो गंध कहा प्राप्त पंच महाभूत है उनके गंद गंद का तब तक गंध नहीं थी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब गंध भी आ गई पृथ्वी में चारों पहले चारों महाभूत है उनके संग उसमें आकाश का भी उसमें तत्व तो विद्यमान है वायु का तत्व तो भी पृथ्वी में विद्यमान है अग्नि का भी विद्यमान है जल का भी विद्यमान पृथ्वी में लेकिन पृथ्वी का अपनी विशेषता गंध है इस प्रकार से कहते हैं कि बिना पृथ्वी के गंध प्राप्त भी और बिन्न तब तेज की कर विस्तारा अब देखो को कोई व्यक्ति तपस्वी तब होता है जब तपस्या करता है तपस्या से व्यक्ति का तेज बढ़ता है तपस्याहीन व्यक्ति तेजहीन हो है तपस्या क्या है और कैसे तेज बढ़ता है ये तपस्या और इंद्री निग्रह मुख्य तपस्या है। और स्वाध्याय व्यक्ति की तीसरी तपस्या है पहली तपस्या इंद्रिय निग्रह दूसरी तपस्या मनोनिग्रह तीसरी तपस्या बुद्धि का एकाग्र होना और शास्त्र का अध्ययन करना जो व्यक्ति इस प्रकार का अभ्यास करता रहता है इनको वो तपस्वी कहलाता है जो तब करता है वो तेजस्वी बनता है तेजस्वी बने शक्तिशाली भी बनता है अपने ऊपर से विश्वास भी आता है और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है अन्य लोगों के बीच संपर्क में आता है तो अन्य लोगों के ऊपर उसका प्रभाव भी पड़ता है तेजस्वी का तात्पर्य व्यक्ति जो श्रेष्ठ बनता है मान बनता है तो उसका ये तरीका ये बिना तपस्या अगर नहीं करेगा तो ये सब नहीं होंगे समस्या जब जो तबहीन रहती है माने इंद्रिय भोगों में पड़े हुए हैं इंद्रिय विषयों की कामना करते रहने वाले हैं स्वाध्याय आदि करते नहीं है तो ऐसे व्यक्ति जो वो दुर्बल हो जाते हैं शक्तिहीन हो जाते हैं और जो शक्तिहीन है वो निस्तेज व्यक्ति है जो निस्तेज और शक्तिहीन है वो जिंदगी में सिवा असफल होने के कुछ उनको जीवन में कर लेना कोई सफलता नहीं मिल सकती लाल जीवनता नहीं इसलिए कर विस्तारा और जल बिन्न रस की हो यह संसारा अब जल हुआ स्वाद। अगर जन्न हो तो सागरी प्राप्त हो सकता मिर्च चाहे भी कड़ू हो शक्कर चाहे भी मीठी हो की न पानी के न शक्कर में कोई मिठास है और न मिर्च में कोई कड़वा थोड़ा सा गुट पानी पियो अब उसमें सत्तर रखकर देखो शनि जीप के ऊपर अब देखो आपको पता लगेगा सत्तर मीठी है थोड़ा उसमें मिर्च डाल करके देखो नमक डाल करके देखो तब उसका स्वाद बिना जल के स्वाद का अनुभव नहीं हो सकता रस स्वाद तो जल दिन रस के हो संसार बना संसार में कभी हम लोग को स्वाद ले लेते नीज की मिले दिन बुध से बिताई दूसरी बात करिए कि शिक्षा की बात करिए ज्ञान वन की शील गुण के मानी तो तो तो क्या है कि जो अपने सत्रह लोग हैं उनका आदर सत्कार करना उनके पास प्रकार के साथ को हर करना ये शील है छोटे लोग हैं, उनसे स्नेह रखना प्रेम रखना उनको प्रदया भाव रखना उनकी सहायता करना ये सील का लक्षण है सील एक ऐसा गुण है जो अपने बड़े लोगों के साथ में छोटे लोगों के साथ में जैसा कि एक साइंटिफिक एडजस्टमेंट होना चाहिए कल्चरल एडजस्टमेंट होना चाहिए उसका निरूपण करता है लिए किसान प्रस्तुत करता जब तक ये तो बुद्धिमान व्यक्ति तो उनके साथ कोई व्यक्ति तो रहे नहीं उनकी सेवा न तब तक ये गुण ऐसे हैं, कि तो जो व्यक्ति तो में अपने हाथ में आते जो जो नज व्यक्ति है अज्ञानी व्यक्ति है या समझो